और संभाविता पांचवा भाग तुम्हारे अनुमान से चितों की संख्या कितनी ज्यादा या कम है तुमने अनुमान किस आधार पर लगाया था हरेक ने एक सौ बार सिक्का उछाला बताओ पूरी कक्षा में कुल कितनी बार सिक्का उछाला गया ऊपर के प्रश्न के उत्तर के आधार पर अनुमान लगाओ कि कक्षा में कुल कितनी बार चित आया होगा एक सामूहिक तालिका में सभी के आंकड़े लिख लो बहुत बार सिक्का उछालने से कितनी बार चित या पट आया यह तुमने प्रयोग के आधार पर पता किया क्या तुम इस आधार पर बता सकते हो कि एक बार सिक्का उछालने पर चित आएगा या पट हम एक घटना की भविष्यवाणी नहीं कर सकते पर उसकी संभावित प्रयोग के आधार पर निकाल सकते हैं। तालिका दो में लिखी कुल चित संख्या को कुल उछालों की संख्या से भाग दे तो हमें एक उछाल में चित की संभाविता मिलती है यानी कुल चित संख्या को कुल उछाले से विभाजित किया तो चित की संविता मिलेगी इसी तरह कुल पट संख्या को कुल उछाले से विभाजित किया तो पट की संभाविता मिलेगी तालिका दो के सामूहिक आंकड़ों से इन दोनों संख्याओं की गणना करो चित और पट की संभाविता का जोड़ कितना है एक सिक्का उछालने पर या तो चित आएगा या पट क्या तुम इस आधार पर पिछले प्रश्न के उत्तर को समझ सकते हो किसी घटना जैसे सिक्का उछालना के कई संभावित परिणाम चित या पट हो सकते हैं। किसी एक परिणाम की संभाविता इसी तरह प्रयोग से निकाल सकते हैं किसी परिणाम की संभाविता वह परिणाम कितनी बार आया इसको घटना कुल कितनी बार घटी इससे विभाजित करने से मिलती संभाविता कम से कम शून्य और ज्यादा से ज्यादा एक के बराबर हो सकती है अगर किसी घटना का होना बिल्कुल तय हो तो उसकी संभाविता एक होती है उदाहरण के तौर पर दिन के बाद रात आने की संभाविता एक है क्योंकि हर घटना के बाद रात आने का परिणाम निश्चित है क्या तुम किसी और घटना का उदाहरण दे सकते हो जिसकी संभाविता एक है क्या तुम किसी ऐसी घटना का उदाहरण दे सकते हो जिसकी संभाविता शून्य है क्या तुम्हारी निकाली हुई चित और पट की संभाविता लगभग बराबर है यह जरूरी नहीं कि हर परिणाम की संभाविता बराबर हो प्रयोग चार में हम देखेंगे कि अलग अलग परिणामों की संभाविता अलग अलग हो सकती है